नमस्ते भाई साहब ऐसा लगता है कि आप भारत के निवासी हैं ठीक है ना बिल्कुल सही बात मैं भारत का निवासी हूं मेरा नाम विजय वर्मा है अब रूस में रहता हूँ रूसी भाषा सीखता हूँ कमाल की बात आपको हिंदी आती है क्या आप भी हिंदुस्तानी हैं आपका शुभ नाम क्या है खेद की बात मैं हिंदुस्तानी नहीं रूसी हूँ मेरा नाम ईवान है मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ इसी विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं छात्रावास में रहता हूं आपकी हिंदी इतनी अच्छी है देखिए हमारी भाषा में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं जैसे स्टेशन मोटर बस होटल आजकल अधिक लोग छात्रावास नहीं हॉस्टल कहते हैं विश्वविद्यालय को वे यूनिवर्सिटी कहते हैं विद्यार्थी को स्टूडेंट मुझे पता है लेकिन मुझको इंग्लिश नहीं शुद्ध हिंदी में बातें करना पसंद है ठीक है ठीक है तो कहिए क्या आपके अध्यापकों में भारतीय अध्यापक भी हैं जी हाँ अब ऐसे एक अध्यापक हैं उनका नाम रामप्रसाद गुप्त जी है आप उन्हें जानते हैं हाँ मैं रामप्रसाद गुप्त जी को अच्छी तरह से जानता हूँ हम लोग भारत में एक ही शहर में रहते हैं वे मेरे पिताजी के मित्र हैं यहाँ भी मैं उनसे मिलता हूँ उनका परिवार भी रूस में है जी उनकी दो लड़कियां रूसी स्कूल में पढ़ती हैं इन लड़कियों में छोटी उर्मला बहुत साफ रूसी बोलती हैं। आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ऐसा करते हैं मैं आपको अपना पता बताता हूं मेरा हॉस्टल यानी छात्रावास यहां से दूर नहीं है आज रात को आइए धन्यवाद बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते